देवी भागवत नवम स्क भगवती तुलसी के प्रादुर्भाव का प्रसंग तुलसी ने कहा पितामह आप सर्वज्ञ हैं तथापि मेरे मन में जो अभिलाषा है उसे मैं कह देती हूँ अब आपके सामने मुझे लज्जा ही क्या है पूर्वजन्म में मैं तुलसी नाम की गोपी थी गोलोक मेरा निवास स्थान था भगवान श्री कृष्ण की प्रिया उनकी अनुचरी उनकी अर्धांगनी तथा उनकी प्रेयसी सखी सब कुछ होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त था गोविंद नाम से सुशोभित उन प्रभु के साथ मैं खास विलास में रत थी उस परम सुख से अभी मैं तृप्त नहीं थी इतने में एक दिन रास की अधिष्ठात्री देवी भगवती राधा ने रास मंडल में पधारकर रोष से मुझे यह साफ दे दिया कि तुम मानव जोड़ी में उत्पन्न हो उसी समय भगवान गोविंद ने मुझसे कहा देवी तुम भारतवर्ष में रह कर तपस्या करो ब्रह्मा वर देंगे जिससे मेरे स्वरूप भूत अंश चतुर्भुज श्री विष्णु को तुम पति रूप में प्राप्त कर लोगे इस प्रकार कहकर देवेश्वर भगवान श्री कृष्ण भी अंतर ध्यान हो गए गुरु मैंने अपना वह शरीर त्याग दिया और अब इस भूमंडल पर उत्पन्न हुई हूँ सुंदर विग्रह वाले शांत स्वरूप भगवान नारायण जो उस समय मेरे पति थे उन्हें को अब भी मैं पति रूप से प्राप्त करने के लिए वर मांग रहे हूं आप मेरी अभिलाषा पूर्ण करने की कृपा करें ब्रह्मा जी बोले भगवान श्री कृष्ण के अंग से प्रकट सुदामा नामक एक गोप भी इस समय राधिका के साप से भारतवर्ष में उत्पन्न है उस परम तेजस्वी गोप को श्री कृष्ण का साक्षात अंश कहते हैं साप उसे धनु के कुल में उत्पन्न होना पड़ा है शंखचूर्ण नाम से वह प्रसिद्ध है त्रिलोकी में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसकी क्षमता कर सके वह सुदामा इस समय समुद्र में विराजमान है भगवान श्री कृष्ण का अंश होने से उसे पूर्वजन्म की सभी बातें स्मरण है सुंदरी शोभने तुम भी पूर्वजन्म के सभी प्रसंगों से परिचित हो इस जन्म में वह श्री कृष्ण का अंश तुम्हारा पति होगा इसके बाद शांत स्वरूप भगवान नारायण तुम्हें पति रूप से प्राप्त होंगे लीलावश वे ही नारायण तुमको श्राप दे देंगे अतः अपनी कला से तुम्हें वृक्ष बनकर भारत में रहना पड़ेगा और समस्त जगत को पवित्र करने की योग्यता तुम्हें प्राप्त होगी संपूर्ण पुष्पों में तुम प्रधान मानी जाओगी भगवान विष्णु तुम्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय मानेंगे तुम्हारे बिना पूजा निष्फल समझी जाएगी वृंदावन में वृक्ष रूप से रहते समय लोग तुम्हें वृंदावन कहेंगे तुमसे उत्पन्न पत्तों से गोपी और गोपों द्वारा भगवान माधव की पूजा संपन्न होगी तुम मेरे वर के प्रभाव से वृक्षों के अधिष्ठात्री देवी बनकर गोप रूप से विराजने वाले भगवान श्री कृष्ण के साथ प्रेक्षापूर्वक निरंतर आनंद भोगोगी नारद ब्रह्मा की यह अमरवाणी सुनकर तुलसी के मुख पर हंसी छा गई उसके मन में अपार हर्ष हुआ उसने महाभाग ब्रह्मा को प्रणाम किया और वह कहने लगी तुलसी ने कहा पितामह मैं बिल्कुल सच्ची बातें कहती हूँ दो भुजा से शोभा पाने वाले श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए मेरी जैसी अभिलाषा है वैसे चतुर्भुज श्री विष्णु के लिए नहीं है परंतु उन गोविंद की आज्ञा से ही मैं चतुर्भुज श्री हरि के लिए प्रार्थना करती हूँ ओह वे गोविंद मेरे लिए परम दुर्लभ हो गए हैं भगवान आप ऐसी कृपा करें कि उन्हीं गोविंद को मैं पुनः निश्चय ही प्राप्त कर सकूँ साथ ही मुझे राधा के भय से भी मुक्त कर दीजिए ब्रह्मा जी बोले देवी मैं तुम्हारे प्रति भगवती राधा के षोडशाक्षर मंत्र का उद्देश्य करता हूँ तुम इसे हृदय में धारण कर लो मेरे वर के प्रभाव से अब तुम राधा को प्राण के समान प्रिय बन जाओगी सुबगे भगवान गोविंद के लिए तुम वैसी ही प्रेसी बन जाओगी जैसी राधा है मुने इस प्रकार कहकर जगद्धाता ब्रह्मा ने तुलसी को भगवती राधा का षोडाक्षर मंत्र बता दिया साथ ही स्तोत्र कवच पूजा की संपूर्ण विधियां तथा किस क्रम से अनुष्ठान करना चाहिए ये सभी बातें बतला दी तब तुलसी ने भगवती राधा की उपासना की और उनके कृपा प्रसाद से वह देवी राधा के समान ही सिद्ध हो गई मंत्र के प्रभाव से ब्रह्मा जी ने जैसा कहा था एक वैसा ही फल तुलसी को प्राप्त हो गया तपस्या संबंधी जो भी क्लेश थे वे मन में प्रसन्न उत्पन्न होने के कारण दूर हो गए क्योंकि फल सिद्ध हो जाने पर मनुष्यों का दुख ही उत्तम सुख के रूप में परिणित हो जाता है